श्री गर्ग गर्गसहिता खंड आठवां अध्याय श्री कृष्ण का सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के साथ विवाह और उनकी संतति का वर्णन प्रद्युम्न का प्रागट्य तथा रति और रुक्म पुत्री के साथ उनका विवाह श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर अब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के मंगल में विवाह का वृत्तांत जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा तो आयु की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन है सत्राजीत नाम से प्रसिद्ध यादव को साक्षात भगवान सूर्य ने समन्तक मणि दे रखी थी भगवान श्री ने राजा उग्रसेन के लिए वह मड़ी मांगी मिथिलेश्वर सत्याजीत ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी क्योंकि उस मणि से प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण स्वतः प्राप्त होता रहता था एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मड़ी को अपने कंठ में बांधकर सिंधुदेशी अश्व पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के लिए वन में भी लगा वहां एक सिंह को मार डाला फिर उस सिंह को भी जाम ने मारा और तत्काल उस मड़ी को लेकर जामवान भवान अपनी गुफा में चला गया सत्यधित लोगों में यह प्रचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेंन मड़ी को कंठ में धारण करके वन में गया था किंतु श्रीकृष्ण ने वहाँ उसका वध कर दिया इसीलिए आज सवेरे वह सभा भवन में नहीं आया भगवान पर कलंक का टीका लग गया वे कुछ नागरिकों को साथ ले वन में गए महामते वहां उन्होंने पहले घोड़े से मरे हुए प्रसेन के और किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा यह देखकर पद चिन्ह लगाते हुए वे ऋक्षराज जामवान की गुफा तक पहुँच गए फिर वहाँ से मड़ी लाने के लिए साक्षास्त्री हरी ने गुफा के भीतर प्रवेश करके 28 दिनों तक युद्ध किया तथा ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय पाई राजेंद्र जाम ने अपनी सुंदरी कन्या जाम्बती को उस मढ़ी के साथ श्रीहरि के हाथ में दे दिया उसे लेकर भगवान द्वारिका में लौटे उन्होंने सत्राजीत को मढ़ी दे दी और स्वयं कलंक से मुक्त हुए सत्राजीत को अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा आई और वे मुँह नीचे किए भयभीत से रहने लगे उन्होंने यादव परिवार में शांति रखने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा तथा उस मणि को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तदनंतर तो बंधुत्ल भगवान श्रीकृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली गए उन्होंने वर्षा के चार महीने वहीं व्यतीत किए एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि निर्मल नीर से भरी हुई यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे वहां साक्षात कालिंदी देवी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही थी पांडव अर्जुन ने उन्हें श्री कृष्ण को दिखाया फिर वे भगवान उन्हें साथ लेकर इंद्र आए वहाँ से द्वारिका में पहुँच उन्होंने मनोहरांगी सूर्य कन्या कालिंदी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया उस समय पर्व मंगल में उत्सव का विस्तार के साथ आयोजन किया गया था अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो रूप लावण से मन को हर लेने वाली थी उसका नाम था मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी की भांति मित्रविंदा को भी स्वयंवर से हर लाए राजा नग्नजीत के एक पुत्री थी जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी उसके विवाह के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सात साणों को जो एक साथ ही नाथ देगा उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा भगवान श्री ने सब लोगों के देखते देखते उन सातों साणों को नाथ कर सत्या के साथ विवाह किया केके राजकुमारी भद्रा को भी भगवान श्रीहरी उसकी इच्छा के अनुसार अपने घर ले आए वहाँ कालिंदी की ही भांति भद्रा के साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया राजन राजा बृहस् सेन के एक पुत्री थी जिसे लोग लक्ष्मणा कहते थे वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी उसके यहाँ स्वयंवर में मत्स्य भेद की शर्त रखी गई थी भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त करके लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा सोलह हजार एक सौ राजकुमारियाँ भवमासुर के कारागार कारा में बंद थीं भगवान ने भवासुर का वध करके उसकी कैद से उनको छुड़ाया उन चारू दर्शना की इच्छा देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आए एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहते हुए उन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सब का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया उस प्रकार सोलह हजार एक सौ आठ रानियों में से प्रत्येक ने श्री कृष्ण के दस दस पुत्र उत्पन्न किए वे सभी गुणों में पिता के समान थे भीष्म कन्या रुक्मणी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न प्रकट हुए वे कामदेव के अवतार थे और पिता के ही भांति समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित थे निर्दयी सम्रासुर ने दस दिनों के भीतर ही उन्हें स्तिका गार से उठाकर समुद्र में फेंक दिया वहां उन्हें एक मत्स्य निकल गया तथापि वे श्री कृष्ण कुमार मत्स्य के उधर में मरे नहीं वह मत्स्य संभरा सुर के पाक पाकालय में गिरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न निकले वहां उनकी पूर्व पत्नी रति ने उनका पालन किया जब वे बड़े हुए और युवावस्था प्राप्त हुई तब उन्हें अपने शत्रु की करतूत का पता चला राजन फिर अपने शत्रु समरासुर का वध करके वे दिव्य भार्या रति के साथ द्वारिका में आए उनका वह कर्म बड़ा ही विचित्र एवं अद्भुत था राजन महारथी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी की बेटी को भोजकट नगर के स्वयंवर स्थल में हर लाए और द्वारिका में उसके साथ उसका विवाह हुआ प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ जिसमें दद, दस हजार हाथियों का बल था वे ब्रह्मा जी के अवतार समझे जाते थे उनकी कांति शरतकाल के प्रफुल्ल नील कमल के समान श्याम थी इस प्रकार मैंने परिपूर्णतम भगवान के चतुर्व्यूवतार का तथा उनके विवाह संबंधी परम मंगलमय विचित्र चरित्र का तुमसे वर्णन किया है जो समस्त पापों को हल लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है राजन अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार से गर्ग सीता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण के समस्त रानियों के विवाह का वर्णन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ